महाभारत आश्वेधिक पर्व चतुर्थो चतुर्थोध्याय मरुत्त के पूर्वजों का परिचय देते हुए व्यास जी के द्वारा उनके गुण प्रभाव एवं यज्ञ का दिग्दर्शन युधिवाच शुषुषे तर्म जेर्ति परीर्तन दरुत कथा प्रब्रोहि मेह नघ युधिष्ठिर ने पूछा धर्म के ज्ञाता निष्पाप महर्षि दे पायन मैं राजा से मरुत की कथा और उनके गुणों का कीर्तन सुनना चाहता हूँ कृपया मुझसे कहिए या सुच आसी मनोदंडर प्रभु तस् पुत्रो महाबाभु प्रसन्धि ऋतविस्तृत व्यास जी ने कहा तात सत्युग में राज दंड धारण करने वाले शक्तिशाली वैवस्वत मनु एवं एक प्रसिद्ध राजा थे उनके पुत्र महाबाहु प्रसंधि के नाम से विख्यात थे छुपस्थ पत्र इक्वाकुर्मह पालो भगव प्रसंधि के पुत्र छुप और छुप के पुत्र शक्तिशाली महाराज इक्षाकु हुए तस् पुत्र शतम राजसम धाक सर्वान् मही पाला इक्श्कु रह करोत प्रभु राजन इक्शाकू के सौ पुत्र हुए जो बड़े धार्मिक थे प्रभावशाली इक्वाकू ने उन सभी पुत्रों को इस पृथ्वी का पालक बना दिया तेसाम तेम ज्येष्ठत्मान धनता कल्याणो कल्याण नाम भारत उनमें सबसे जेष्ठ पुत्र का नाम था विंश जो धनुधर वीरों का आदर्श था भारत भारतवश के कल्याण में पुत्र का नाम नामश हुआ सुता राजभूवश पंच चर्वे विक्रांता ब्रह्मणा सत्यवादि दान धर्मरता शांता सतत प्रियवादिषा ज्येष्ठ कनी ने सता सर्वान्न राजन के के पुत्र हुए, वे सब के सब धनुर्विद्या में पराक्रमी ब्राह्मण भक्त सत्यवादी दान धर्म शांत और सर्वदा मधुर भाषण करने वाले थे इन सब में जो ज्य था उसका नाम खनिनेत्र था वह अपने उन सभी छोटे भाइयों को बहुत कष्ट देता था खनिनेत्रस्त विक्रांतो जित्वारा जम न न प्रजा नेत्र पराक्रमी होने के कारण राज्य को जीतकर भी उसकी रक्षा कर सका क्योंकि प्रजा का उसमें अनुराग था तस्य राजेन्द्र मुदिता राजेंद्र उसे राज्य से हटाकर प्रजा ने उसी के पुत्र सुवर्चा को राजा के पद पर अभिषिक्त कर दिया उस समय प्रजा वर्ग को बड़ी प्रसन्नता हुई आम नेतो प्रजा सुवर्चा और अपने पिता की वह दुर्दशा वह राज्य के राज्य से निष्कासन देकर सावधान हो नियम पूर्वक प्रजा के हित की इच्छा से सबके साथ उत्तम बर्ताव करने लगे वे ब्राह्मणों के प्रति भक्ति रखते सत्य बोलते बाहर भीतर से पवित्र रहते और मन तथा इंद्रियों को अपने वश में रखते थे सदा धर्म में लगे रहने वाले उन मनस्वी नरेश पर प्रजाजनों का विशेष अनुराग था तस्य धर्म प्रवित्तस्य अभिश्रियतः को सवाहनम तम छिण को समंता समन्ता पर्यपीड किंतु केवल धर्म में ही प्रवित्त रहने के कारण कुछ दिनों में राजा का खजाना खाली हो गया और उनके वाहन आदि भी नष्ट हो गए उनका खजाना खाली हो गया यह जानकर सामंत नरेश चारों ओर से धावा करके उन्हें पीड़ा देने लगे कोषा आरती राजा उनका कोष और घोड़े आदि वाहन तो नष्ट हो ही गए थे बहुसंख्यक सत्रों ने एक साथ धावा करके उन्हें सताना आरंभ कर दिया इससे राजा सुवर्चा अपने सेवकों और पूर्ववासियों सहित भारी संकट में पड़ गए न चैनम अभिहंतुम ते शक्नुवंते बलक्ष सम्यक वृत्तों राजा स धर्मन युधिठिर युधिठिर सेना और खजाना नष्ट हो जाने पर भी वे आक्रमणकारी शत्रु सुवरचा का वध न कर सके क्योंकि वे राजा नित्य धर्मपरायण और सदाचारी थे परमा महतिम ततः ततो बलम जब ये नरेश नगर वासियों सहित भारी विपत्ति में पड़ गए तब उन्होंने अपने हाथ को मुंह से लगाकर उसे शंख के भांति बजाया इससे बहुत बड़ी सेना प्रकट हो गई ततस्तानजय सर्वान्न प्राति सीमा राधिपान ए तस्मात्नाद राजन वे श्रुत स कर राजन उसी की सहायता से उन्होंने अपने राज्य की सीमा पर निवास करने वाले संपूर्ण शत्रु नरेशों को परास्त कर दिया इसी कारण से अर्थात कर का धमन करने अर्थात हाथ को बजाने से उनका नाम करन्धम हो गया तस् कारण पुत्र तीर्थ युग मुखे भगवत इंद्राधनुवर श्रीमान देवैर सुदुर्जय कारंधम के त्रेता युग के आरंभ में एक कांति पुत्र हुआ जो कारंधम कहलाया वह इंद्र से किसी भी भी बात में कम नहीं था, था। उसे परास्त करना देवताओं के लिए अत्यंत कठिन सहि चलही उस समय के सभी भोपाल कारंधम के अधीन हो गए थे वह अपने सदाचार और बल के द्वारा उन सबका सम्राट हो गया था नाम धर्मात्मा यज्ञशीलो धर्मरते अभिक्षिन्नाते उस धर्मात्मा कुमार का नाम अभीक्षित था वह अपने सौर्य के द्वारा इंद्र की समानता करता था वह यज्ञशील धर्मानुरागी धैर्यवान और जितेंद्रिय था तेजसादित्य सदृश क्षमया पृथिवी सम बृहस्पति समो बुद्धिया हिम वाली वा तेज में सूर्य क्षमा में पृथ्वी बुद्धि में बृहस्पति और स्थिरता में हिमवान पर्वत के समान माना जाता था कर्मणा मनसा वाचा दमेन प्रथम च मनाश राधयामा सजा महीपति राजा अभिक्षित मन वाणी क्रिया इंद्र संयम और मनोनिग्रह के द्वारा प्रजाजनों का चित्त संतुष्ट किए रहते थे ये जे हमेधान शे नभु या जया विद्वान मेवांगिरा प्रभु उन प्रभावशाली नरेश ने विधिपूर्वक सौ अस्मेध यज्ञों का अनुष्ठान किया था साक्षात विद्वान प्रभु अंगिरा मुनि ने उनका यज्ञ कराया था तस् पुत्र चक्र पिता मृतो नाम धर्मज्ञ चक्रवर्ती महाजशा उन्हीं के पुत्र हुए महाजसस्वी चक्रवर्ती धर्मज्ञ राजा मरुत जो अपने गुणों के कारण पिता से भी बड़े चढ़े थे नागायुष् समाण साक्षात ऋवा परमा धर्म आत्मा सात कुंभम अम कारमें दस हजार हाथियों के समान बल था वे साक्षात दूसरे विष्णु के समान जान पड़ते थे धर्मात्मा मरुत जब यज्ञ करने को उद्यत हुए उस समय उन्होंने सहस्त्रों सोने के समुज्वल पात्र बनवाए मेरुम पर्वतमासाद्य साध्य हिमवत पार्शोत्तरे कांचन सो महा पाद त्र कर्म चकारस ततः कुंडा पात्रीश पिठराण्यासना चक्रोसुवर्णकर्ता यख्यान विद्यते तस्व समीपे तो यज्ञवाटो बभूव हिमालय पर्वत के उत्तर भाग में मेरूपर्वत के निकट एक महाँ सुवर्ण पर्वत है उसी के समीप उन्होंने यज्ञशाला बनवाई और वहीं यज्ञ कार्य आरंभ किया उनके आज्ञा से अनेक सुनारों ने आकार सुवर्ण में कुंड सो, सोने के बर्तन थाली और आसन अर्थात चौकी आदि तैयार किए उन सब वस्तुओं की गणना असंभव है ईजे तत् सधर्मात्मा विधिवत पृथ्वी पति मरुता सही सर्व प्रजापाल जब सब सामग्री तैयार हो गई तब वहाँ धर्मात्मा पृथ्वीपति राजा मृत ने अन्य सब प्रजापालकों के साथ विधि पूर्वक यज्ञ किया महाभारतेमेध पर मृत एह चतुर्थोध्याय इस प्रकार से महाभारत अश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अश्वेध पर्व में संवर्त और मृत का उपाख्यान विषयक चौथा तो अध्याय पूरा हुआ